कुछ और भी पानी के बारे में हम आज उनसे जानकारी पाएंगे जिस तरह से हमारे शरीर को अच्छा लाभ देने वाला जो पानी है वो कौन सा है किस तरह से है और उसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ है वो सारी बातें हम डॉक्टर महादेव जी से सुनेंगे आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर महादेव जी का बहुत बहुत स्वागत ओम शांति अभी पानी के बारे में कई व्याख्याएँ हैं और कैसे लेना कितना पानी पीना रोज़ और कैसे शुद्ध पानी पीना उसके बारे में तो बहुत है लेकिन सबको हमारे भारत में भारतवासियों को सबको मालूम है ये जो गंगा का गंगोत्री का पानी है वो बहुत परिशुद्ध होता है वो गंगा का पानी पीने से हमारा अनेक रोग मिट जाता है ये भावना बनी रही है लेकिन आजकल गंगा का पानी पी, पी भी नहीं सकते हैं और उसका टच भी नहीं हो सकता अभी इसी बात को लेकर के जापान लोग जो है 50 बरस के पहले ही इसके बारे में बहुत रिसर्च किया उन्होंने बड़ी लंबे रिसर्च के बाद ये पाया कि अच्छा। तीन विशेषताएँ हैं उसमें तीन विशेषताएँ तीन बातें हैं गंगा का जो गंगोत्री का पानी जो है उसमें एक पाया वो एक अल्कलाइन का है गुण है और एक उसका जो है वो पानी परिशुद्ध भी है और साथ साथ में उसका ट्री क्लस्टरिंग माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है दूसरा जो है इसका एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी माना जो फ्री रैडिकल्स है उसको स्वच्छ करने का वो एंटी प्रॉपर्टी भी है ये तीनों प्रॉपर्टी होने के कारण ही वो गंगोत्री का पानी बहुत वो माना गया है हमारा वेद वेद शास्त्र पुराण में भी उसका माना गया है तो उन्होंने सोचा कि ऐसा पानी हम ऐसा मशीन तैयार करें और ऐसा पानी क्यों हम रेडी कर सकते हैं तो बाद में रिसर्च के बाद उन्होंने ये मशीन तैयार किया और उनमें से वो ड्रिंकिंग वाटर जो है किंगन वाटर करके जो सब गुण जो है वो गंगोत्री का पानी का सब गुण उसके अलावा अनेक गुण भी उनको जोड़ा गया है अभी ये मशीन जो है वो जापान में बनाया गया है उसका जापानी में पहले वो नाँटी 1994 तक ये मेडिकल डिवाइस करके केवल डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में लगाया था तो सब डॉक्टर्स करीब 700 डॉक्टर्स मिलकर के सारा स्टडी करने के बाद ये समझ उन्होंने दिल में आया कि जब इतना वो लोगों का हेल्थ के ऊपर अच्छा असर पड़ता है और बहुत अच्छा ड्रिंकिंग वाटर है तो क्यों नहीं सब लोगों को ये बांटा जाए तो बाद में 94 के बाद उन्होंने इस पब्लिक के लिए ये पानी या मशीन्स बेचने लिए शुरू किया तो जापान में करीब 60 परसेंट लोग जो है ये मशीन लगा चुका है और अभी सारी दुनिया में सब देशों में ये जो प्लांट्स जो है मशीन जो है वो भेजा जाता है लेकिन ये एक खासियत है ये मशीन पेटेंटेड है कोई भी ये मैनुफैक्चर नहीं कर सकता है कई लोग आजकल बहुत डुप्लीकेट करके वो हम अच्छा पानी भी देते है वो देते हैं वो ये देते करके वो टोपी डालने लिए आते हैं लेकिन वास्तव में वो सच नहीं है कोई भी ये पानी जो मशीन है कि कोई भी इस दुनिया में बने बन बना नहीं सकता है नहीं तो उसको जेल में डाला जाएगा hmm. तो अभी वो मशीन से अभी माउंट अम्बू में मधुबन में इधर एक मशीन लगाया है और वो तीन तीन लाख अस्सी हज़ार रुपये का है उसमें सात प्रकार का पानी आता है उनमें से तीन प्रकार का जो है वो पीने का पानी है दूसरा एक है वो ब्यूटी वाटर पहले आपको पीने का पानी के बारे में बोलूं। वो पहले 7.5 पीएच का है एट एट पॉइंट का है 9 पॉइंट नाइन का है और 9.5 पीएच का है ये चारों पीने का है तो पहले हम लोग शुरू करेंगे 8.5। अब अगर समझो कोई शुरू करता है पीने के लिए 8.5 पॉइंट का पानी शुरू करना चाहिए 8 8-10 दिन के बाद 9 पाए 9 पी का बाद में 8-10 दिन के बाद 9.5 पॉइंट का पीना है ये ये पानी पीने से क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जब वो जाता है आप उस मशीन से निकला हुआ पानी आप अगर अपना आंकों से देखेंगे तो पानी जैसा दिखाई नहीं पड़ता है वो सारा छोटा छोटे छोटे छोटे छोटे वो ग्रेन्स जैसा दिखाई पड़ता है वाइट ग्रेन्स जैसा तो वो हाइड्रोजन अयान्स है हाइड्रोजन अयान्स इतना तीन हाइड्रोजन आयान्स वो ऐसे ही एकदम उसको पियेंगे तो सारा शरीर में हरेक सेल में पहुँच जाता है अच्छा। एक सेकेंड में वह हर एक सेल में पहुंच जाता है और हर एक सेल में जो विषाणु है या टॉक्सिक्स है वो सब उसको निकाल करके बाहर फेंक देता है ये गुण विशेष है और हाइड्र ये सारा शरीर जो है वो पूरा जैसा पानी में भर जाता है ऐसा अनुभव होता है दूसरा इसका एंटीऑक्सीडेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स एले, बहुत है उस फुल्ली लोडेड विथ इलेक्ट्रॉन्स जैसा कोई भी बीमारी है वो इसके ऑक्सी आक्सिद, ऑक्सीडेशन से होता है तो इसका एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो जो हमारा जो भी बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकता है फ्री रेडिकल्स जो है उसको बाहर निकाल देता है तो इसमें समझो घुटने का दर्द हो और ये हार्ट का प्रॉब्लम हो या हलंग्स का कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो या इसके ब्रेन का कुछ ये क्लाट्स हो या ऐसे डायबिटीज़ हो ऐसे कई बीमारियां जो है उसको आप ही वो शरीर में ऐसा शक्ति मिल जाता है जो आप ही रिपेयर करना शुरू हो जाता है शरीर आप ही अपने आप रिपेयर करना शुरू कर देता है तो ये विशेषता है तो अभी ये जो पीने का पानी जो है अभी इंडिया में भी शुरू हो गया है अभी वो एनआईजिक कंपनी करके उसका वो बेंगलोर में हेड ऑफिस बना है सारे इंडिया का बेंगलुरु में हेड ऑफिस है।, है और वहाँ से सब जगह मशीन्स बेचते हैं वो डायरेक्टली ही कंपनी से ही वो भेजा जाता है तो और दूसरा जो पानियाँ है, वो एक है ब्यूटी वाटर अभी अभी इधर सर्दी है सर्दी में कुछ लोग जो है वो पानी तेल लगाते हैं है, है। हाँ क्रीम लगाते हैं तेल लगाते हैं तो ये जो ब्यूटी वाटर है वो स्नान के बाद एक मग ये ब्यूटी वाटर आप लगा दो तो उसका ज़रूरत ही नहीं है वो कंप्लीट बिल्कुल जो जो शरीर है वो बिल्कुल बहुत सब ये रहता है स्मूथ रहता है स्मूथ रहता है और ब्यूटी भी आता है और शाइनिंग आता है शिकल देखने से बहुत शाइनिंग आता है ये ब्यूटी वाटर ये खासियत है दूसरा है स्ट्रांग अल्कलाइन वाटर मिलता है स्ट्रांग वाटर जो है वो धुलाई करने में या पेस्टिसाइड्स वगैरह सब जो फ्रूट्स में तरह वेजिटेबल्स में रहता है उसको आप अगर समझो इसको पंद्रह बीस मिनट इस पानी में डाल देंगे वो सारा पेस्टिसाइड्स निकल जाता है कंप्लीट धुलाई हो जाता है फ्रूट्स भी धुलाई कर सकते हैं और जो भी खाने की चीज़ भी है उसको धुलाई कर धुलाई कर सकते हैं वो काम आता है और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है उसमें समझो आपको छोट लगेगा को जो सूजन आ गया तो उस पानी में वो आप कपड़ा ये, ये करके भिगो करके उसके ऊपर डाल दो वो सूजन भी कम हो जाता है पेन भी कम हो जाता है ऐसी बात है दूसरा एक स्ट्रांग एसिड वाटर है स्ट्रांग एसिड 2.5 पीएच का ये इतना जबरदस्त काम करता है तो जो भी वायरस है बैक्टीरियास है फंगस है वो तो सबको किल कर देता है मार देता है उस में, में, में हॉस्पिटल्स में जो ऑपरेशन करने ले जो इक्वमेंट्स यूज करते हैं उसको इसमें स्टलाइज कर सकता स्टलाइज कर सकता है फ्लोरस क्लीन कर सकते हैं डिसइनफेक्ट कर, कर सकते हैं और समझो बदन में कुछ भी चोट आया आप कोई आइंटमेंट वगैरह डाल डालने की ज़रूरत नहीं है नही सिर्फ ये एसिड वाटर जो है उसको थोड़ा स्प्रे कर दो वो बस ठीक हो जाता है कोई भी आठ मिनट का ज़रूरत नहीं और समझो वो कोई ये आ, आ, बड़ा जख्म है वुंड वुंड्स को भी आप इसको सिर्फ स्प्रे करो तो ठीक हो जाता है ऐसे ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है एसिड वाटर में बहुत है तो और समझो कपड़े में दागा दाग है तो ये ये पानी थोड़ा डाल दो तो वो दाग निकल जाता है तो इतना बहुत प्रॉपर्टीज़ है तो अभी हम इधर मधुबन में पहला मशीन इधर डाला है वो वाटर डिपार्टमेंट मुरली भाई के पास वहाँ चार लाख तीन पॉइंट टू तो थ्री पॉइंट एट फाइव लाख का बड़ा मशीन वो एक मिनट में पंद्रह लीटर पानी देता है अभी उसके पास ये रखने का भी पीने का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पानी जो है दो आम पानी जैसा नहीं है उसमें बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते उसके लिए ख़ास प्लास्टिक सैचेट्स, प्लास्टिक बैग्स उसमें हम स्टोर करना है क्यों क्योंकि बाहर का जो हवा है उसको टच नहीं करना हवा पानी को टच नहीं करना ऐसा आप प्रिजर्व करना।, प्रिजर करना है तो इसलिए वो प्लास्टिक बाटल बैग में रखा जाता है और वो पी सकते हैं समझो एक बारी पानी लिया तो दो दिन तक रख सकते हैं रख करके पी सकते हैं उसके बाद नहीं, नहीं। उसका प्रॉपर्टीज जो है कम होता जाता है चलिए डॉक्टर महादेव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए कि किस तरह से पानी के बारे में जो रिसर्च हुआ है और वो जापान में हुआ था और जापान के बाद वो पूरे देशों में जा रहा है तो भारत में भी आया है और बेंगलुरु में इसका मेन हेड ऑफिस है जहाँ से सब जगह ये मशीन्स जाते हैं और जिस तरह से आपने बातें बताई इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी हैं और पीने के लिए भी बहुत ही अच्छा है और प्लस जो सब्जियाँ वगैरह आजकल केमिकलाइज फर्टिलाइजर यूज़ करके आता है पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं तो उसको क्लीन करने में या धुलाई करने में जो है काम आता है तो इस तरह से आप पूरे शरीर को भी कहीं भी आप जैसे आजकल क्रीम लगाते हैं ऑनमेंट लगाते हैं तो उसमें भी आपने कहा कि एक मग पानी अगर हम पूरे शरीर को लगा देते हैं ब्यूटी वाटर जिसको आपने कहा वो वाटर यूज़ करने से क्रीम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और नेचुरल ब्यूटी हमारे शरीर की फिर से शाइनिंग होने लगता है इसके अलावा किसान लोगों को भी इसका उपयोग है ये पानी जो स्ट्रांग अल्कलिन वाटर बोला उसको जो बीज जो होता है जी जी बीज भिगो करके आप सोइंग करेंगे नहीं नहीं। तो जल्दी वो स्प्रोटिंग हो जाता है अच्छा अच्छा और स्प्रोटिंग का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होता है क्या हो है <laughs> तो इसलिए किसान भाइयों को ये बहुत उपयोग होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमारे किसान भाई अगर इस रेडियो के माध्यम से ये बात सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह का जो केंगेन वाटर जिसको कहते हैं वो पानी अगर आप ले लेते हैं और उससे आप अपने बीज को भिगो देते हैं उसको चार्ज करते हैं उसके बाद उसको बोते हैं फसल भी ज़्यादा होगा और बहुत ही अच्छा होगा ये अगर कोई इसमें मशीन को परचेज करना चाहता है तो बेंगलुरु में ऑफिस है और मेरा नंबर फ़ोन नंबर जो है वो डबल नाइन एट ज़ीरो फाइव थ्री ज़ीरोट नाइन ज़ीरो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ डबल नाइन एट ज़ीरो फ़ाइव थ्री ज़ीरो एट नाइन ज़ीरो डॉक्टर बीके महादेव चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और किसान भाइय अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक बहुत ही सुंदर काम है और मैं चाहूँगा कि जो फ़ोन नंबर आपको बताया तीन बारी तो वो फ़ोन नंबर आप नोट करके रखे होंगे और जब भी आपको इस तरह की बातें अगर आपको लगता है कि ये पानी मुझे चाहिए तो ज़रूर फ़ोन करेगा फ़ोन करिएगा डॉक्टर महादेव जी को बेंगलुरु से वो आप तक पहुँचाएँगे और उस मशीन के द्वारा जो है आप अपने पूरे घर के लिए भी पूरे स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं आपका हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा और प्लस आप अगर किसान हैं तो आपको डबल फ़ायदा होगा आपको इकनॉमिकमी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपका जो फसल है वो बहुत ज़्यादा होगा दूसरे एक बार ये कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अच्छा। जो भी चूज चीज़ जो है जो है वो आप इस पानी से कुक करेंगे तो समझो आम इसमें पानी से दस मिनट में कुक होगा तो इस पानी से पाँच मिनट में ही कुक हो जाता है और उसका उस जो स्वाद जो है बहुत अच्छा स्वाद रह, रहता है इस पानी से कुक करने से वो हमारा जो खाना जो है बहुत स्वादिष्ट खाना होता है <laughs> चलिए डॉक्टर महादेव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और जो खाना आप बनाते हैं दस मिनट अगर आपको लगता है तो इस पानी का इस्तेमाल करने से आप सिर्फ पाँच मिनट में आपका खाना भी बन जाएगा टाइम भी बच जाएगा और बहुत ही टेस्टी और नेचुरल खाना आपको मिलेगा तो आपके लिए बहुत ही बहुत सारे चीज़ें जो है बहुत ही फ़ायदेमंद ये पानी है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं फिर से एक बार कहूँगा हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में डॉक्टर महादेव जी आए और अपने बारे में और साथ ही साथ एस केंगेन वाटर के बारे में जो खूबसूरती इसके अंदर थी जो खासियत इसकी थी वो आपने बताया है तो चलिए यहाँ पर हम लोग विदा लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस आज के लिए इतना ही अगली बार फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती कुछ तो से जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत धरती का दुख सुख तू तो ने अपने बीच समोया जब जब देश गुलाम से इस देश धरती खुद तो से जीवन पाए गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत गंगा तेरा पानी अमृत